आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 मेरा गांव मेरा इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा गाँव मेरांचल इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ अलग अलग बातें गांव के बारे में किसानों के बारे में और किसानों की कुछ खास बातें भी सुनाते हैं जैसे की उनका पर्व होता है या उनके गांव में कुछ उत्सव होता है उन सारी चीज़ों को हम लोग सुनते हैं तो आइए आज एक नई चीज़ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यहाँ पर इस हार से जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ से बहुत सारे लोग माउंट आबू के दर्शन के लिए आए हुए हैं और वहाँ के कुछ लोग जो है हमारे इस रेडियो स्टूडियो में पहुँचे हुए हैं और कुछ लोग गीत गाना चाहते हैं और माउंट आबू पहली बार आए तो एक उत्साह है और यहाँ पर परम परमात्मा के दर्शन को या ज्ञान को सुनकर उनके मन में बहुत ही उमंग उत्साह भर आया है तो आइए उनके भावों को सुनते हैं और सबसे पहले हमारे बीच में आ रही हैं सुमन सुमन जैन को हम लोग सुनेंगे और वो परमात्मा का एक भजन यानी एक भजन वो गाएगी जिसमें बाबा शब्द परमात्मा को संबोधित किया गया है तो आइए ऐसा खुश भाव भरा भजन हम उनसे सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से सुमन जैन का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं सुमन जैन 90.4 पॉइंट से मैं आपके समक्ष एक गीत रख रही हूं उससे पहले चार लाइनें बेटियों पर जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रखी भी थे होती नहीं अभिशाप ये वरदान बेटियां जी होती नहीं अभिशाप ये वरदान बेटियां समझो तो खुद खुदा की ही पहचान बेटियां गीता की वाणी वेद की रिचाएँ भी हैं ये गीता की वाणी वेद की रिचाए भी है ये है मस्जिदों में पाक सी अजान बेटियां है मस्जिदों में पाक सी अजान बेटियां अभी चार लाइनें बाबा के लिए एक गजल के रूप में मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा यही अरमान है मेरी कलम में जान हो अल्लाह यही अरमान है मेरी कलम में जान हो बाबा गरीबों बेजुबानों की यही पहचान हो बाबा अभी मेरा साथ दीजिए ना गरीबों बेजवानों की यही पहचान हो बाबा नई निर्माण की राह हो मिनव आयाम खुल जाए नई निर्मान की रा हो नयाम खुल जाए वतन मेरे की दुनिया में निराले शान हो बाबा वतन मेरे की दुनिया में निराल शान हो बाबा यही अरमान है मेरी कलम में जान हो बाबा यही अरमान कलम में जान हो बाबा जलाई भुजा दे आग नफरत की जलाई प्रेम का दीपक भुजा दे आग नफरत की दिलों में हर किसी के वासते सम्मान हो बाबा दिलों में हर किसी के वास सम्मान हो बाबा यही अरमान है मेरी कलम में जान हो बाबा यही अरमान है मेरी कलम में जान हो बाबा यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है सभी बाबा के बच्चे हैं न हिंदू हो न मुस्लिम हो ईसाई सिख ना कोई न हिंदू हो न मुस्लिम हो ईसाई सिख ना कोई तेरी इस पाक दुनिया में सभी इंसान हो बाबा तेरी इस पाक दुनिया में सभी इंसान हो बाबा यही अरमान है मे मेरी कलम में जान हो बाबा यही अरमान है मेरी कलम में जान हो बाबा कभी भूले से भी अब दिल किसी का में ना यही बाबा भी कहते हैं कभी भूले से भी अब दिल किसी का में ना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 मेरे बाबा सुमन अरदास करती है यही अब तो ध्यान से सुनिएगा बेटियों पर बात है यही मेरे मामा सुमन अरदास करती है यही अब तो कभी बेटी ना बेटे की खातिर कुर्बान हो बाबा कभी बेटी ना बेटे के लिए कुर्बान हो बाबा यही अरमान है मेरी कलम में जान हो बाबा यही अरमान है मेरी कलम में जान हो बाबा गरीबों बेजुबानों की यही पहचान हो बाबा गरीबों बेजुबानों की यही पहचान हो बाबा यही पहचान हो बाबा यही मतलब। ए खुदा मुझको भी कोई ना खुदा अब चाहिए ना खुदा खेवनहार ए खुदा मुझको भी कोई ना खुदा अब चाहिए या फिर इस मजधार में पतवार मेरी तो संभाल या फिर इस मजधार में पतवार मेरी तो संभाल ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा कविता और गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो नमस्क आते रहो ओम शांति मैं मधुबन से बातचीत कर रही हूँ हिसार से सुनीता बहन ये मेरा फर्स्ट शिविर है और मैंने यहाँ की सबसे अच्छी बात जो सीखी वो ये कि हर इंसान हर शख्स अपने बारे में सोचता है और अपने लिए ही जीता है लेकिन यहाँ आकर मैंने ये देखा कि दूसरों के लिए जीना ही एक सच्ची सेवा है और वो ही सच्चा जीवन कहलाते हैं जो बाबा के वचन भी यही हैं और सेकंड कि जब हम बहन शिवानी भी बोलते हैं कि जब हमारे पास या हम किसी के पास ब्लैक बॉल मींस गंदे विचार भेजते हैं या गलत विचार भेजते हैं अनाप तो हमारे पास लौट के वही आता है जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है और करते भी आम तौर पर हम सभी यही हैं हमारे जीवन में अब तक यही चलता रहा लेकिन अब सुनने के बाद देखने के बाद ये यकीन है कि कोई आपके पास गलत बात या ब्लैक बॉल भेजता है उसके बाद भी आप टिट फूट टाइट ना करिए ब्लैक बॉल की बजाय आप उसको वाइट बॉल भेजेंगे अच्छे विचार भेजेंगे तो बैक में आपको वन टाइम नाट सेकेंड टाइम नाट थर्ड टाइम आपको वो वाइट बॉल ही आएगी वहाँ से क्योंकि इसको कहते हैं सिखाना यहाँ आकर ये सीखा कि सिखाओगे प्रैक्टिस मेक्स ए मैम परफेक्ट एक इंसान जब दूसरे को सिखाता है तो वो एक बार दो बार तीन बार के बाद वो वापस हमारे को वाइट बॉल ही भेजेगा अच्छे विचार भेजेगा बट शर्त है कि हमें उसे जो है अपने पर कंट्रोल करके वाइट बॉल भेजना है ये टू मैसेज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए और मैं अपने पर अपने आप पे और बाबा के वचनों पे चल के विश्वास दिलाती हूँ कि अगर सिर्फ और कुछ नहीं फॉलो करके इन दो बातों को अपने जीवन में धारण कर लिया जाएगा तो मेरे ख्याल से बाबा भी हमें इस बात का आशीर्वाद देंगे कि हमारा जीवन सक्सेसफुल है सफल है और हमेशा हमें आगे का जो बाबा ने मार्ग दिखाया है कि कितना अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो सतयुग में जो है आप जाओगे बाकी ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि जीवन में क्या होना है बट आशा है उम्मीद है कि बाबा के इन दो वचनों पर चला जाएगा धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया मेरे प्यारे भगवन मेरे सोने भगवन जद में आवा जी नहीं कर वापस जावा मेरे प्यारे मेरे सोने सोनेला जद में आवा जी नहीं कर पसी जावेरे नामी दम रत पीता मैनु मिल गए माता तीता मेरे प्यारे भगवन मेरे सोने भगवन जद मै आवं जीने कर दा मैं मां पसी ते े दुनिया सारी मेरे प्यारे बाबा मेरे सोने बाबा जद मैं आवं जी नहीं कर जाव तेरे नामे दा पीता पियाला पी मैनू मिल गया किस मत वाला मेरे प्यार भगवन मेरे सोने भगवन जद मैं आवं जी नहीं घर दा मैं वापस जाव जी नहीं करवा चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं सफर जारी रखते हैं और एक के बाद एक नई आवाज को हम लोग सुनेंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सफर जहां पर लोग अपनी भावनाओं को गीतों के माध्यम से जो भी यहाँ पर आध्यात्मिक समागम में जो अनुभव उन्होंने किया है उन चीजों को हम लोग सुन रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रीड मोट वन सुनते रहो मुस्कर मैं कैथल से शशि बाला आई हूँ मैं चार कड़ियों का भजन सुनाना चाहती हूँ लूट रहा बंदे तेरा अन्य मोल खजाना लूट रहा लूट रहा बंदे तेरा अनमोल का जाना लूट रहा चूट गया बन्दे हाथ से एक सवासा छूट गया देश छोड़ कर अपना बंदे वन पारी आया तेज छोड़ कर अपना बंदे वन वे पारी आया जिस काम को आया बंदे मन ने उसे बुलाया मन ने उसे बुलाया लूट रहा बंदे तेरा अनमोल खजाना लूट रहा छूट गया बंदे हाथ से एक गया पूंजी लाया गिन कर बंदे समझ नहीं को आती पूंजी लाया गिन कर बंदे समझ तेरा रहा बंदे तेरा अन अनमोल खजाना रहा लेकर कर बहुत कीमती पूंजी सवा साली लेकर कर आया। बहुत कीमती पूंज सुवाली पाँच चोर तुझे लूट रहे हैं करता नहीं रखवाली करता नहीं रखवाली लूट रहा बंदे तेरा हनमोल खजाना रहा निकल गया बस स्वास यात से फिर वापिस नए निकल गया जब श्वास यात से फिर वापिस नए टूटे गड़े से पानी बेता ऐसे आयु जाए तेरी ऐसे आयु जाए लूट रहा बंदे तेरा अनमोल जाना लूट रहा चोट गया बंदे हाथ से एक सवासा चोट गया ओम शांति ओम मैं कृष्णा खुराना फ्रॉम हिसार मैं एक भजन सुनाती हूँ कृष्ण जी का आपको लूट कर ले गया दिल जिगर सांव राजा तूगर लूट कर ले गया दिल जिगर सांव राजा दूगर लूट कर ले गया दिल जिगर सांव राजा दोगर मैं तो गई यमुना से लेने को पानी मैं तो गई यमुना से लेने को पानी देख छवि नट की हुई मैं दीवानी देख छवि नट की हुई मैं दीवानी उसने मारी जो तिरछी नजर सांवर राजा दोगर उसने मारी जो तिरछी नजर सांव राजा दूगर लूट कर ले गया दिल सिगर सांव राजा दूगर तान सुनी बंसी की सुध बुध में खो गई तान सुनी बंसी की सुध बुद्ध में खो गई भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई छोड़ कर तुझको जाऊ किधर सांव राजा दूगर छोड़ कर तुझको ज... जाऊं किधर सांव राजा दूगर लूट कर ले गया दिल जिगर सांव राजा दूगर बांध ली रमन तुझ से आशा की लड़ियां बांध ली रमन तुझ से आशा की लड़ियां मन में तमन्ना बीते जीवन की घड़ियां मन में तमन्ना बीते जीवन की घड़ियाँ तेरे चरणों में जाए गुजर सांव राजा दूगर तेरे चरणों में राय गुजर सां राज लूट कर ले गया दिल जिगर सां राज ओम शांति मैं सरिता शर्मा हिसार से अभी मधुबन से आपको एक श्याम जी का भजन सुनाती हूँ इसका मुखड़ा ओनली इधर और उधर से तू क्यों मांगता है किसी अहल दर से तू क्यों मांगता है किसी नामवर से तू क्यों मांगता है किसी ताजवर से तू क्यों मांगता है भरेगा भरेगा मेरे श्याम ना देंगे तो कोई ना देगा इसीलिए मांगो लखदा तार से भाई सुनो सुनो हा मांगोलखदा तार से भाई सुनो सुनो हाँ शाम धनी मेरे शाम धड़ी हाँ शाम धड़ी सरकार से भाई सुनो सुनो क्यों भटक ताह तू क्यों भटक ताह तू मूर्ख बेकार में मांगो हाँ हां मांगो अरे रे मांगो लखदा तार से भाई सुनो सुनो हा शाम धणी मेरे शाम धड़ी सरकार से भाई सुनो सुनो ओम शांति चमन लाल हिसार से तो आप यहाँ बाबा के आए बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और पहले भी आए थे हम बार बार आते हैं तो बहुत ही एक एनर्जी उत्पन्न होती है हमारे में तो जो आदमी तनावग्रस्त रहते हैं उनके लिए ये बाबा का स्थान जो है एक बहुत ही बड़ी दवा है तो जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं, उनके नुकसान देखिए एक आदमी बहुत ही पैसे वाला सब कुछ लेकिन तनाव में रहता था और वो तीन मंजिल मकान पे छत पे टहल रहा था तो क्योंकि व्यर्थ के जो संकल्प है इंसान के वो आदमी को सही तरह से रहने नहीं देते जीने नहीं देते तो बाहर से कोई आवाज आई अचानक अरे करतार सिंह तेरी लड़की गुजर गई है एक्सीडेंट हो गया उसका करतार ऊपर जो टहल था व्यक्ति एकदम छत से पेड़ियों में नीचे आके गिर गया दूसरी मंजिल पे आके अटक गया उसने थोड़ा दिमाग एकदम से चेतन हुआ कहता तेरा नाम तो करतार सिंह ही नहीं है तो सोचते सोचते वो दूसरी ग्राउंड फ्लोर दूसरी मंजिल पे आया तो उसने सोचा तेरा तो कोई लड़की नहीं है जब वो एकदम से बिल्कुल अच्छी तरह घायल हो गया नीचे आगे ग्राउंड फ्लोर पे आया और तेरा नाम तो करतार सिंह भी नहीं है वो तो तनाव से आदमी को सुद्धि बुद्धि हो जाती है ये मेरा अनुभव है कि तनाव से मुक्त होने के लिए बाबा का एक ऐसा स्थान है जहां आप तनाव मुक्त और ऐसी बैटरी चार्ज होती है कि आपको कोई तनाव नहीं रह सकता ओम चंद्र ओम मैं से राम प्रसाद एक अपने हरियाणी एक भजन सुनाना चाहता हूं इंद्रियों के बारे में है अगर इंद्रियों के बारे में इंसान समझे तो इंसान को क्या है उन इंद्रियों के बारे में बताना चाहता हूं मैं हे जी मन का मणिया सास डोरे या चुपचाप रट की माड़ा और पांचू इंद्री बस म करके जा रटने वाला मनका मनिया सास डोरे चाप रटने की माड़ा पांचू इंद्री बस म करके जा रटने वाला पहली इंद्री बताई है कौन सी है वो भाई जीव इंद्री प्यारी सीखो कान इंद्री शब्द सुन की दरबु मतो लो या नैन इंद्री धर्म जगे पर घूमण फिरेना सीखो और गुप्त इंद्री गैर जगह पर कोई मत खोल सी खो इस मन पापी को बस मो ये सबसे बड़ा हवला बस मै करके बन जा रटने वाला मन का मनिया सास डोरे चुपे चाप रटने की माड़ा पाचू इंद्री बस म करके जा वाला मनमणिये की माड़ा क्रोध अपराध कठने की होश गठ के अंदर एक सुंदर मंदिर जगह रटने की हो बेकुंठध धाम एक नगरी साधु संत लटने की ओसे बिंदी पक पर काश बिजली या पेना बटन की हो सीपक पर कास बिजली या पिना बटन की होश त्रे हृदय में चिड़ राखी के धर्म धर्मशाला पाचू इंद्री बस मैं करके बणजारटने वाला मनका मणिया सांस ढोरे चुपचाप चापरटनी की माला पाचू इंद्री बस मैं करके बणजारटने वाला धन्यवाद नमस्कार मैं सुमन जैन एक कविता जो कि मैंने नहीं लिखी समीक्षा भाटिया इन्होंने लिखी है मैंने इनको बहुत अनुरोध किया कि आप पढ़कर कर सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा लेकिन शायद कुछ हिचकिचाहट है इनके तो इनकी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ इनके भावों को इनके दिल के भावों को आप सबक के समक्ष मैं रखने की कोशिश करती हूँ कृपया ध्यान से सुनिए देखिए बच्ची का ये पहला इस तरह का प्रयास है और मैं चाहूँगी इनके प्रोत्साहन के हेतु हमें सुनना चाहिए एक गरीब बच्चे पर कि गरीब बच्चे के मन की दशा कैसे होती है जब कोई गरीब बच्चा खामोश कोने में बैठा रोता है जब कोई गरीब बच्चा खामोश कोने में बैठा रोता है क्या बताऊँ तुम्हें इस सीने में कितना दर्द होता है आंसू मेरी आँखों के बहने से रुकते नहीं आंसू मेरी आँखों से बहने से रुकते नहीं बच्चे तो वो होते हैं जो झुकते ही नहीं फिर क्यों फिर क्यों ये गरीब इस कदर मजबूर हो जाते हैं फिर क्यों फिर क्यों ये गरीब इस कदर मजबूर हो जाते हैं इतने खूबसूरत बचपन में बाल मज़दूर हो जाते हैं देखिए दर्द देखिए फिर क्यों ये गरीब फिर क्यों ये गरीब इस कदर मजबूर हो जाते हैं इतने खूबसूरत बचपन में बाल मज़दूर हो जाते हैं इनको क्या खिलौने भाते नहीं इनको क्या खिलौने भाते नहीं इनको क्या बच्चों वाले खेल आते नहीं ये भी अपना गम किसी को बताना चाहते हैं ये भी अपना गम किसी को बताना चाहते हैं जो समझे बस उसी को जताना चाहते हैं जो समझे बस उसी को जताना चाहते हैं ये बच्चे और कुछ नहीं इनकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, ये बच्चे और कुछ नहीं बस थोड़ा सा बचपन थोड़ी सी खुशी और बचपन में सुंदर सा वातावरण चाहते हैं बस बचपन में एक छो, छोटा सा सुंदर सा वातावरण चाहते हैं जोरदार तालियां हो जाए समीक्षा के लिए और मैं कि ये अपने भावों को खुद रखें धन्यवाद नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट मेरा गांव मेरांचल इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही इस हार के सारे जो हमारे भाई बहने आज इस मधुबन में माउंट आबू में शांतिवन में आए थे और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है जो उनके मन के भाव थे वो हमने सुना आशा करता हूं आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा तो चलिए अच्छा लग रहा है तो खुश हो जाइए और खुशी बनाए रखिए खुशी को बांटिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सदा आप खुश रहें और ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे ऐसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुना है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो Let's grab it up.